दशहरा नवरात्रि त्योहार का आखिरी दिन है नवरात्रि के नौ दिनों में हिंदू श्रद्धालु दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं उस समय उत्तर भारत के कई शहरों में रामलीला का मंचन भी होता है दसवें दिन यानी दशहरे में लोग राम की रावण पर विजयी की याद में बड़े मैदानों में रावण के पुतले जलाते हैं इसलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहते हैं